अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के द्वितीय मंत्र का विचार मूल मूल का हम लोग कल कर चुके हैं भाष्य का विचार आज होना है आत्मज्ञ की सेवा ज्ञान द्वारा उसी के निःश्रेयस का कारण बनती हैं जो कर्म फलभूत संसार के प्रति विरक्त हैं और नहीं तो संसार अंतपाती जिस कर्मफल विशेष के प्रति उसका उसकी रति है उसका प्रापक बन जाती है यह आत्मज्ञ की सेवा इसीलिए प्रथम मंत्र में अकामा ये आत्मज्ञ के सेवकों का विशेषण श्रुति ने बताया था और उस अकामत्व को यानि वैराग्य को आत्मज्ञान के मुख्य साधन के रूप से बताने के लिए द्वितीय मंत्र प्रवृत्त हुआ और जो संसार के प्रति विरक्त नहीं है संसार के प्रति वैराग्य यह आत्मलाभ का साधन है और इस साधन का अभाव जिसमें होगा उसे आत्मलाभ नहीं होगा और साधन जिसमें होगा वह आत्मलाभ प्राप्त करेगा ऐसा वेत्रिक सहचार अन्वय सहचार वैराग्य तथा आत्मलाभ के साध्य साधन भाव का निश्चायक इस द्वितीय मंत्र के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध से बताया जा रहा है पूर्वार्ध से बताया जा रहा है वैराग्य को वैराग्य का अभाव होने से आत्मलाभ का अभाव रूप व्यतिरिक सहचार उत्तरार्ध में बताया जा रहा है वैराग्य होने से आत्मलाभ का होना रूप अनवय सहचार तो आत्मलाभ वैराग्य के वहचार व्यतिरिक सहचार से आत्मलाभ के प्रति वैराग्य को कारण बताने के लिए इस मंत्र का प्रारंभ है ऐसा भगवान भाष्यकार ने इस मंत्र के अवतरण वाक्य में लिखा था मुक्षो कामत्याग एवं प्रधानमंत्र साधन एक दर्शयती कामत्याग शब्द का अर्थ है वैराग्य तो मुक्षुको अपेक्षित जो आत्मलाभ है यानी आत्मसाक्षात्कार है मोक्ष का साधन उसके प्रति प्रधान साधन वैराग्य है इसे बताने के लिए यह मंत्र प्रारंभ हो रहा है तो कामान यह काम यते मान इस प्रथम पाद की व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं कामान यो इसमें कामान शब्द का अर्थ करते हैं दृष्टा दृष्ट दृष्टा दृष्टाधृष्टिष्ट विषयान विषय के दो विशेषण हैं एक इष्ट विषय और उनके फिर अवान्तर दो भेद हैं इष्ट विषयों के दृष्ट इष्ट विषय और अदृष्ट इष्ट विषय इष्ट का अर्थ है जिसको हम चाहते हैं उसे इष्ट कहते हैं इच्छा के विषय को तो संसार में जितने विषय हैं सब के सब एक ही भोक्ता के द्वारा अभिष्ट हो ऐसा नहीं है किसी के लिए संसार के कोई विषय इष्ट हैं अन्य विषय अनिष्ट हैं का मतलब इच्छा के विषय नहीं हैं उसके तो उनमें से जो इष्ट विषय होंगे उसी की चाह होगी तद तो विषय की कामना होगी और अनिष्ट विषय को दुख के साधनभूत विषय को नहीं चाहेगा सुख के साधनभूत विषय को चाहेगा तो इष्ट शब्द का अर्थ निकला सुख के साधनभूत विषय अनिष्ट विषय का अर्थ निकलेगा दुख के साधनभूत विषय तो उनमें से सुख साधनत्व रूपेन निश्चित जो विषय हैं वे हैं इष्ट विषय और वे दो प्रकार के इस जन्म में अनुभव में आने वाले जो विषय उन्हें कहा जाता है दृष्ट विषय वे भी दो प्रकार के हैं इष्ट भी है अनिष्ट भी है तो उनमें से जो दृष्ट इष्ट विषय है उन्हें कहा जाएगा दृष्टेष्ट विषय और जन्मांतर में इस शरीर के छूटने के बाद जो शरीरांतर मिलेगा उस शरीरांतर में भी जिन विषयों का अनुभव होता है वे दो प्रकार के रहेंगे दुख साधन भी सुख साधन भी तो सुख साधन रूप विषयों का हो चाह चाह करने वाला होगा इप, इप्सिता होगा प्राप्त करने की इच्छा वाला होगा तो उन्हें कहा जाएगा अदृष्ट इष्ट अदृष्टेष्ट विषय तो ऐसे इसमें से दो निकलेंगे दृष्टेष्ट विषय अदृष्टेष्ट विषय उसमें से ये इष्ट विशेषण व्यावर्तक बन रहा है अनिष्ट दृष्ट विषयों का तथा अनिष्ट अदृष्ट विषयों का व्यावर्तक विशेषण है इष्ट तो काम शब्द से यहाँ पर लेने हैं दृष्ट इष्ट विषय भी और अदृष्ट इष्ट विषय भी इस जन्म में सुख के साधनभूत विषय जन्मांतर में सुख के साधनभूत विषय वे हुए दृष्टा इष्ट विषय तो मूल मंत्रस्थ जो कामान यह कामयते में प्रथम पद है कामान उसका अर्थ है दृष्ट इष्ट विषय अदृष्ट इष्ट विषय और कामयते का अर्थ है चाहता है और यह का अर्थ है जो मनुष्यों में से जो मनुष्य इस जन्म में सुख के हेतुभूत तो विषयों की कामना करता है इच्छा करता है का मतलब विषयों के प्रति विरक्ति नहीं है इस जन्म में जिन विषयों से सुख होना है उन विषयों को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है अर्थ है दृष्ट इष्ट विषयों के प्रति वैराग्य हीन है और अदृष्ट जो इष्ट विषय है जन्मांतर में सुख के साधनभूत उनको भी चाहता है जो कामन यह काम इतने का अर्थ निकलता है जो इस जन्म में सुख साधनत्वन रूपेन निश्चित तथा जन्मांतर में सुख साधनत्वन रूपेन निश्चित विषयों को विषयों की प्राप्ति की इच्छा रखता है विषयों के प्रति वैराग्य जिसके हृदय में नहीं है दृष्ट और अदृष्ट विषयों के प्रति वैराग्य रहित जो मनुष्य होगा उसे आत्मलाभ नहीं होगा क्योंकि वैराग्य आत्मलाभ का साधन है और इसमें वैराग्य का अभाव है विषय प्राप्ति की इच्छा है का अर्थ है वैराग्य नहीं है तो इच्छा करने वाले का एक विशेषण है जो अविरक्त है उसका मन्यमान मन्यमान के कर्म के रूप में भी कामान कामय का भी कर्म है मन्यमान का भी कर्म मन का अर्थ है चिंतन करता हुआ किसका चिंतन करता हुआ तो विषयों के गुणों का विषयों में अविवेक वशात शोभन बुद्धि होती हैं और शोभन बुद्धि के कारण दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषय गत गुणों का चिंतन करता है तो गुणों का चिंतन करने से मन्य का अर्थ निकलेगा कामना होती है फिर ध्याय तो विषान पुंसंग सुप जाए ते संजायते काम तो पहले राग हुआ और राग से फिर कामना हुई राग का ही स्थूल रूप तो ऐसा व्यक्ति जिसमें वैराग्य का अभाव है वह स यह शब्द से अविरक्त पुरुष को लिया गया स शब्द से भी उसी को लेना है अविरक्त मनुष्य तो भाष्य में पहले कामान शब्द का अर्थ हो गया ये कि दृष्टा दृष्ट द्रिश्ट इष्ट विषयान काम यते मन्यमान शब्द का अर्थ करते हैं कि तदगुण चिंतयान तो तद्गुणान चिंतयान इसमें तत्शब्द का अर्थ है विषय जो दृष्ट इष्ट विषय है अदृष्ट विष्ट विषय है उनका परामर्शक है तदगुण में तत्शब्द तद तो तेषाम गुणा तद्गुणा तो तेषा का अर्थ तो विषयों के जो गुण हैं उनका मन्यमान यानि चिंतयान चिंतन कर रहा है तो विषय चिंतन, विषयों के गुणों का चिंतन ये हेतु हैं विषय के प्रति राग उत्पन्न होने का और राग ही फिर विकसित होता है तो काम बन जाता है यानी इच्छा बन जाता है तो तदगुणान चिंतयान ये मन्यमान का हुआ काम ये का अर्थ कर दिया प्रार्थ यते तो जिन विषयों के गुणों का चिंतन कर रहा है वे विषय यदि अप्राप्त हैं तो उनको प्राप्त करने की इच्छा करता है प्रार्थेते अर्थ वे विषय हमें प्राप्त हो ऐसी ही दृढ़ इच्छा करता है प्रार्थना है दृढ़ इच्छा तो ऐसा विषयासक्त जो पुरुष है। वह आत्मलाभ का अधिकारी नहीं है वह आत्मलाभ से वंचित रहता है इसे द्वितीय पाद में कहा जा रहा है स काम अभिर जायते तत्र तत्र से उसमें जो पहला पद है स यह परामर्शक है यह शब्द से ग्राह्य जो अविरक्त चित्त पुरुष हैं उसका का। आसक्त पुरुष का और कामभीर भीर कार्थ करते तय कामभी भी यानी कामयी धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतुभीर तो काम शब्द का अर्थ यहाँ पर इच्छा भाव अर्थ में घय प्रत्यय होने से कामान यह कामय में काम शब्द का अर्थ कर्म अर्थ में घय प्रत्यय होने से विषय था यहाँ विषय विषयणी इच्छा काम भी में काम शब्द का अर्थ निकलेगा विषय विषयणी इच्छा तो काम भी का अर्थ निकला काम ही अरे वे इच्छाएं क्या करती हैं तो जिन दृष्टा दृष्ट द्रिश्ट इष्ट विषय को प्राप्त करने की इच्छा हुई है उन विषयों की प्राप्ति का साधन जो धर्म यानि शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति अधर्म यानि शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति उसका हेतु बन जाता है यह काम इच्छा इसलिए कहते हैं काम यानि धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु तो धर्म में प्रवृत्ति का हेतु और अधर्म में प्रवृत्ति का हेतु यही काम है, इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होकर के पुण्य पाप करता पुन्यपाप है पुण्य पाप में इच्छाएं प्रवृत्त करती हैं और फिर ये काम भी में सह अर्थ में तृतीय होने से वो इच्छाएं पुण्य पाप करा करके मात्र शांत नहीं होती वो चित्त में बनी रहती हैं पुण्य पाप के बाद भी जब तक पुण्य पाप जिस विषय की प्राप्ति के लिए किया गया उस विषय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वह कामनाएं चित्त में बनी रहती हैं तो जब वर्तमान शरीर छूटता है और जिन इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होकर के धर्माधर्म किया वे इच्छाएं भी चित्त में रहती हैं और वही चित्त जन्मांतर में साथ में जाता है गृहत्वता संयाति वायुर्गंधान युवाशयात के अनुसार मनस्ष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी तो ये जो सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व हैं वर्तमान शरीर में अपने अपने गोलकों में विद्यमान यह पहले जन्मों में जो वर्तमान जन्म का प्रारब्ध बन करके आया हुआ कर्म है जिन इच्छाओं की इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होकर के किया हुआ कर्म वर्तमान में प्रारब्ध बना है उन इच्छाओं के साथ यहाँ जन्म लिया था इस शरीर में आया था उन विषयों को भोगता है और नए नए फिर कर्म करता है, नई नई जो इच्छाएं होती हैं वर्तमान में अनुपलब्ध इष्ट पदार्थों की उनको प्राप्त करने की इच्छा से तो पूर्व वाली जो इच्छाएं थी वर्तमान प्रारब्ध के अनुष्ठान में प्रवर्तन भूत वो इच्छाएं तो वर्तमान शरीर से विषयों का भोग करने से शांत हो गई और नई नई इच्छाएं उत्पन्न हुई और उन इच्छाओं ने फिर अपने अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पुण्यपाप कराया तो जो पुण्यपाप की प्रेरक बनी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के साथ इस शरीर से प्रारब्ध का भोग पूरा होने पर निकलता है और उन इच्छाओं के विषय विशे, विषयों का उपभोग जिस शरीर में हो सकता है उस शरीर को धारण करता है इसे स काम भी तत्र तत्र इस द्वितीय पात के द्वारा बताया गया है वर्तमान शरीर में और पूर्व में भी संचित कर्म जिन इच्छाओं से प्रेरित होकर के किया था उनमें से जो प्रारब्ध बन करके सामने आता है उन कर्मों का भावी शरीर का प्रारब्ध उन कर्मों की प्रेरक इच्छाएँ उस समय उद्भूत होती है जो वासनाएं होती है और उन उद्भूत वासनाओं के साथ इच्छाओं के साथ और उन प्रारब्ध कर्म के साथ वह उत्पन्न हो जाता है अन्य शरीर में जन्म लेता है इसे तत्र तत्र जाएते इसे बताया जा रहा है उन उन विषयों का उपभोग करने के लिए प्रकट होता है इसमें काम भी यह स अर्थ में तृतीय होने से अर्थ करते हैं कि हेतु भीर विषय इच्छा रूप सह जाए वो धर्मा धर्म प्रवृति के हेतु कौन है तो विषयों की इच्छा विषयों की इच्छा रूप जो धर्मा धर्म के प्रवृत्ति के हेतु है उन इच्छाओं के साथ इच्छा रूप हेतुओं के साथ जाए थे यानि जन्म लेता है क्यों जन्म लेता है तो तत्र तत्र का है उन उन विषयों के भोग के लिए उन उन विषयों की प्राप्ति के लिए जिन विषयों की प्राप्ति की इच्छा से कर्म किया उन विषयों की प्राप्ति के लिए यानी भोग के लिए जन्म लेता है इच्छाओं के साथ ही जन्म लेगा का मतलब इच्छाएं उसके चित्त में उद्भूत हो जाएगी उस समय अब तत्र तत्र पद का अर्थ करने के लिए तत्र शब्द के द्वारा अपेक्षित यत्र का अध्ययन करके बताया जा रहा है कि यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्त काम पुरुषम तत्र कर्मसु पुषं निजय त्रन तेजु तु विषय तैरव कामे वेष्टि जायते तत्र भी तथा तो, तो कि यत्र जिन् यत्र जिन जिन विषयों के उपभोग के लिए ओ इच्छा हुई प्राप्ति की उपभोग की इच्छा हुई तो विषय प्राप्ति निमित्तम कामा यत्र यत्र यानी जिन जिन विषयों के प्राप्ति के लिए कामनाएं हुई और वे कामनाएं इतनी तीव्र हैं कि कर्म में पुरुष को नियुक्त करती हैं शांत नहीं बैठने देती तीव्र विषय प्राप्ति की इच्छा वह वे विषय जिन धर्माधर्मों से प्राप्त होंगे उन धर्माधर्मों में प्रवर्तक बनती है उस दृष्टि से लिखते कर्म कर्म पुरुषम नियोजयंती यानी जिन जिन विषयों के प्राप्ति का प्राप्ति विषय की इच्छाएँ कर्म में पुरुष को नियुक्त करती हैं तत्र तत्र यानी तेसु तेसु का विषय विषय में सप्तमी है निमित्तर्थ में इसलिए उन विषय प्राप्ति निमित्त उन विषयों के उपभोग के लिए क्या करता है तैरेव कामेर वेष्टि तो जाए तो विषयों की अनुभूति तो बिना भोगोपकरण इंद्रियों के और भोगायतन शरीर के नहीं होगी इसलिए भोगोपकरण इंद्रियों को तो साथ में ही ले लेता है इसी शरीर से शरीरांतर में जाते समय और शरीरांतर का भी उपादान करता है इसलिए कहा शरीरम यदि आपनोती यच्चा प्युत्क्रामती स्वर तानि तानी वायु गंधन तो उन उन विषयों की प्राप्ति के लिए जिन जिन विषय विषयक कामनाए चित्तमय है उन कामनाओं से परिवेष्टित होकर के उन विषयों का उपभोग जिस शरीर में हो सकता है उस शरीर में जन्म लेता उस शरीर के रूप में अभिव्यक्त होता है यह पूर्वार्ध में बताया गया व्यतिरिक सहचार कि जिस पुरुष में वैराग्य रूप प्रधान साधन आत्मलाभ का नहीं है उस पुरुष को आत्मलाभ भी नहीं होता है साधन नहीं है तो साध्य भी नहीं होगा अब अन्वय सहचार बताया जा रहा है जो वैराग्यवान है वह आत्मलाभ प्राप्त करता है इसे उत्तरार्ध में बताया जा रहा है। उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्कर भगवान यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात पर्याप्त काम तो कहते हैं जो परमार्थ तत्व विज्ञान के कारण पर्याप्त काम है परमार्थ तत्व विज्ञान है नित्या नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक वह विवेक जो वैराग्य का जनक है तो जो साधन चतुष्टय है ना अधिकारी के विशेषण उसमें से प्रथम साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक ये जो नित्यानित्य वस्तु विवेक है ये हैं वैराग्य का जनक उसे यहाँ पर परमार्थ तत्व विज्ञान शब्द से ग्रहण करना परमार्थ तत्व विज्ञान का अर्थ निकलेगा वैराग्य का हेतुभूत नित्या नित्य वस्तु विवेक ये नित्या नित्य वस्तु विवेक हुआ और उससे पर्याप्त काम है पर्याप्त काम का अर्थ है विरक्त श्रोत्रीय और अकामहत उसमें अकामहत जिसको लिया जाता कहा जाता है वैराग्यवान को श्रोत्रिय अकामहत का अर्थ है विवेक विवेकपूर्वक वैराग्यवान श्रोत्रीय स्र, अकामहत शब्द का जो अर्थ है आनंद मीमांसा में यहाँ पर पर्याप्त काम शब्द से उसी को लेना पर्याप्त काम कृतात्मा शब्द से अकाम अकामहत को लेना है पर्याप्त शब्द का यद्यपि अर्थ निकल, निकलता है प्राप्त और काम शब्द का अर्थ है विषय इच्छा नहीं काम्यन तेती कामा इस व्युत्पत्ति से पर्याप्त काम में काम शब्द का अर्थ विषय करना विषय तो पर्याप्त है काम यानी विषय जिसको तो पर्याप्त का मतलब प्राप्त प्राप्त है विषय जिसको और विषय से भी लेना विषय निमित्तक सुख विषय तो साधन है ना तो विषय निमित्त सुख वो वस्तुतः काम्यमान है काम शब्द का अर्थ है काम्यमान काम्यमान का अर्थ है विषय सुख और वह पर्याप्त है का मतलब प्राप्त है जिसको उसे कहा जाएगा पर्याप्त काम लेकिन यहाँ पर पर्याप्त शब्द का लक्षार्थ लेना है और लक्षार्थ है विरुद्ध लक्षणा से क्षीण तो पर्याप्त काम का अर्थ निकलेगा क्षीण काम हाँ तो क्षीण हो गया है काम जिसका वह पर्याप्त काम शब्द का अर्थ है क्षीण राग काकर अर्थ करेंगे पर्याप्त काम शब्द का विरुद्ध लक्षणा से क्षीण राग ये अर्थ है तो क्षीण राग अर्थ निकलेगा का मतलब वैराग्यवान विरक्त तो पर्याप्त काम जो है का अर्थ निकलेगा जो विरक्त है तो विरक्त होगा तो वह कृतात्मा बनेगा का अर्थ है उसके अंदर आत्मात्म विवेक ठीक ठीक रहेगा नित्यानित्य वस्तु विवेक से वैराग्य हुआ तो वैराग्यवान वेदांत विचार करेगा तो अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश पर्यंत जो अनात्मा है, जिसके साथ आविद्यक तादात्म्य करने से यह वास्तविक आत्मस्वरूप मिथ्या आत्मा के रूप में प्रतीत होता है ये पांचों कोश हैं मिथ्या आत्मा और इस मिथ्या आत्मा के रूप में तब तक प्रतीत होता है जब तक वास्तविक आत्मात्म विवेक नहीं होता तो वास्तविक आत्मात्म विवेक होने से तत्वम पदार्थ का शोधन ठीक ठीक होने से क्या हो जाता है कि आत्मा पंच कोशातीत हैं ये निश्चय हो जाए, तो फिर अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ आविद्यक तात्म्य करने से जो अनात्मा कार्यक्रम संघात अनुकूल विषय थे दृष्ट अदृष्ट उसी के प्रति चित्त तथा इंद्रियों की प्रवृत्ति होती थी अनात्म प्रवण चित्त रहेगा और जब आत्मात्म विवेक ठीक ठीक होगा तो वह अनात्मा से अपने इंद्रिय तथा चित्त को व्यावृत्त करके आत्माभिमुख रहेगा अंतर्मुख होगा इसलिए कृतात्मा शब्द का तो अर्थ है कि आत्मा आत्मानात्म विवेक ठीक ठीक हो गया है जिसको वो है कृतात्मा तो वो क्या करेगा कि जितनी भी इच्छाएं हैं ये सब की सब अंतकरण रूप जो क्षेत्र है उसी का विकार रूप धर्म है अंतकरण का ही विकार इच्छा है अंतकरण तो मनोमय कोष या विज्ञान में कोष है अनात्मा है उसी का इच्छाएं धर्म हैं मैं तो निरीक्ष हूं, इनसे अलग इनके इन इच्छाओं का तथा इच्छाओं के परिणामी अंतकरण का साक्षी अलग हूँ मैं ऐसा वान उसे कृतात्मा कहा जाता है तम पदार्थ का ठीक ठीक शोधन कर लिया है जिसने वह कृतात्मा तो ऐसा जो कृतात्मा होगा तो वह वह उसकी जो इच्छाएं हैं वह इस शरीर के रहते रहते ही समाप्त हो जाती हैं फिर से नई नई इच्छाएं उसके अंदर जन्म नहीं लेती इच्छा का कारण है अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य रूप अध्यास कार्यक्रम संघात को ही मैं समझेगा तो इच्छा धर्मी अंतकरण को मैं समझेगा तो फिर उसके अनुकूल पदार्थ की इच्छा प्रतिकूल पदार्थ को हटाने की इच्छा रागद्वेश जरूर होंगे और लेकिन जो इन इच्छाओं के धर्मी अंतकरण का अपने आप को साक्षी समझ रहा है। वह नई नई इच्छाओं से युक्त नहीं होगा उसके अंदर अन्य इच्छाओं का कारणभूत जो अध्यास है अविवेक है आत्मनात्म अविवेक वह समाप्त होने से विषय चिंतन समाप्त होने से इसलिए पूर्व में मन्य मान ये विशेषण दिया था ना? कामनाएँ किसके चित्त में होती है जो विषयों के गुणों का चिंतन करता है उसके चित्त में नई नई कामनाएं जन्म लेती हैं और यह विषय चिंतन नहीं कर रहा है अपितु अनात्मा मात्र से विलक्षण जो साक्षी स्वरूप है उसका चिंतर कर रहा, आत्म चिंतन कर रहा चिंतन कर रहा आत्माभिमुख है तो आत्मा तो अविषय है अनात्मा शब्द आदि विषयों के गुणों का चिंतन नहीं आत्म चिंतन कर रहा है जो निर्गुण है तो निर्गुण का चिंतन करने से विषय गुणों का चिंतन न होने से विषयों को प्राप्त करने की इच्छाएं उसके अंतकरण में प्रकट नहीं होगी जीते जी उसके अंतकरण रूपी भूमि में विषय प्राप्ति की इच्छा रूप फसल का उगना बंद हो जाएगा वो फसल नहीं निकलेगी क्योंकि उसका बीज ही बोया नहीं गया अंतकरण में विषुओं का गुण चिंतन ये बीज है ये यदि होगा तो विषय प्राप्ति की इच्छा ये जरूर अंतकरण में प्रकट होगी ये फसल और विषय चिंतन नहीं हो रहा है आत्मचिंतन हो रहा है तो जिसका चिंतन होगा उसकी इच्छा प्रकट हो प्रबल होगी तो आत्मचिंतन होने से आत्म प्राप्ति की इच्छा प्रबल होगी और आत्मप्राप्ति की प्रबल इच्छा मानी जाती है मोक्ष की अव्यभिचारी साधन उसे आगे वाले मंत्र में बताई गई श्रुति तीसरे मंत्र में उत्तरार्ध में ये मे वैश वृणुते ते न लभ्य तशेषात्मा विवृणुते तनुम स्वाम इससे आत्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ये अव्यभिचरित साधन है और अनात्म विषय प्राप्ति की इच्छा ये प्रतिबंधक है और वो आत्म जिसका चिंतन करेंगे उसको प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा होगी तो आत्म चिंतन करने वाले को आत्म प्राप्ति की दृढ़ इच्छा होगी और आत्म प्राप्ति की दृढ़ इच्छा जिस चित्त में होती है उसमें आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप अभिव्यक्त होता है आत्मा के पारमार्थ स्वरूप की अभि परमार्थ स्वरूप की अभिव्यक्ति ही आत्मलाभ है और वो किस में होती है परमात्म प्राप्ति की दृढ़ इच्छावान चित्त में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है उस दृष्टि से यहाँ पर पर्याप्त काम शब्द का अर्थ किया जाएगा भाष्य में किया जा रहा है कि एक प्रकार से वैराग्यवान पर्याप्त काम तो ये लिखा कि यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञान पर्याप्त काम यानि विरक्त पर्याप्त काम शब्द का अर्थ निकलेगा तो संसार के प्रति विरक्त है ये विरुद्ध लक्षणा से अर्थ निकलेगा और आत्मकाम कैसे पर्याप्त काम का वैराग्यवान अर्थ करने के लिए ये सब स्पष्ट करते हैं कि आत्मकाम परिसमतः आपता काम ययाप्त पर्याप्त कामस्य तो आत्मकाम होने से आत्मकाम का अर्थ है मुमुक्षु मोक्ष हैं आत्मा आत्मा इसलिए किम प्रजया करिष्यामु ये अयम आत्मा अयन लोक उसमें वो आत्मकाम पुरुष बताया गया है मुमुक्षु इसलिए आत्मकामत्वेन का अर्थ निकलेगा मुमुक्षाया जो मुमुक्षा है, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा है उस इच्छा के कारण परी यानी पर्याप्त काम में परिशब्द का अर्थ करते हैं परी उपसर्ग है आप धातु हैं प्रत्यय हुआ है तो पर्याप्त तो परी का अर्थ करते हैं समन्ततः यानी सब ओर से आप्ता यानी प्राप्ता कामा यश जिस आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा हुई है यानी मुमुक्षा हुई है वह मोक्ष स्वरूप आत्मा सर्वाधिष्ठान है न सर्वाधिष्ठान होने से संसार की इस लोक की वस्तु भी हरेक वस्तु ब्रह्मलोक की भी हरेक वस्तु का अधिष्ठान है सारा संसार उसी में कल्पित है तो सर्व संसार अधिष्ठान को प्राप्त करने की इच्छा वाला जो है तो अधिष्ठान के अंदर सब अध्यस्त होता है कि नहीं तो आत्म प्राप्ति की इच्छा करने वाले में आत्मा में अध्यस्त सब के सब प्राप्त ही हो जाएंगे इसलिए कहते हैं कि आत्म कामत्व मुमुक्षया परि याने समत तो आपता कामा तस्य पर्याप्त कामस्य क्योंकि इनका वास्तविक स्वरूप वही है और इस पर्याप्त काम का लक्षणा से अर्थ वैराग्यवान निकलेगा इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं थोड़ी टीका को देखिए दो पंक्ति परमा तत्व तो विज्ञात ये प्रतीक हैं और इसका अर्थ करते हैं विषयु यथास्थित दोषदर्शनात् पर्याप्त काम यानी क्षीणराग विरुद्धलक्षणया पर्याप्त काम शब्द का क्षीण राग ये अर्थ है तो संसार के समस्त दृष्टा दृष्ट इष्ट विषय विशे विषयक राग जो कामना का बीज है वो अंकुर स्वरूप है सूक्ष्म स्वरूप है और वह क्षीण हो गया है समाप्त हो गया है जिसका उसे कहा जाएगा पर्याप्त काम और ये कैसे क्यों हुआ तो आत्म कामत्व भाष्य में जो लिखा था मुमुक्षा होने से तीव्र मोक्ष इच्छा हुई नित्यानित्य वस्तु हुआ विषयों का चिंतन नहीं हो रहा है तो उसमें राग नहीं होगा राग समाप्त हो जाएगा तो ये पर्याप्त काम शब्द का अर्थ क्षीण राग हुआ यानी वैराग्यवान अर्थ निकला यह कैसे अर्थ हुआ पर्याप्त शब्द का तो अर्थ होता है प्राप्त तो प्राप्त विषय ये अर्थ निकलना चाहिए यहां उल्टा अर्थ कर रहे हैं कि समाप्त हो गया है राग जिसका तो कहते हैं विरुद्ध लक्षण या ये विरुद्ध लक्षणा से ये अर्थ निकलेगा यानि पर्याप्त शब्द से विरोधी अर्थ है पर्याप्त शब्द पर्याप्त शब्द का जो अर्थ है उसका विरोधी अर्थ है क्षीण समाप्त क्षीण का अर्थ है समाप्त नष्ट तो पर्याप्त का तो अर्थ हुआ प्राप्त और क्षीण का अर्थ है नष्ट तो नष्ट हो गया है राग जिसका वह क्षीण राग यह विरुद्ध लक्षणा से अर्थ निकल रहा है इसलिए कहा विरुद्ध लक्षण विरुद्ध लक्षणा छ नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार्य करते हैं कैसे हुई तो पर्याप्तस्य से स्विरुद्ध क्षीणे लक्षणा तया इतर्थ तो पर्याप्त शब्द का जो अर्थ है उसका विरोधी अर्थ है रूप अर्थ और उसमें पर्याप्त शब्द की लक्षणा ये विरुद्धलक्षणा होगी जैसे तम विद्ध्याथ, तम विद्याद्या दुख संयोग योग लक्षणम। दुख संयोग योग को ही योग कहा वियोग ही योग है भाष्य में महाभाषकर भगवान लिखा विरुद्ध लक्षण दुखों के दुखों के संयोग का वियोग यही योग है ये वियोग का अर्थ योग विरुद्ध लक्षणा से हुआ ऐसे पर्याप्त काम शब्द का अर्थ राग विरुद्ध लक्षणा से हो रहा तो लक्षणा का कारण होता है जो वाचार्थ की अनुपपत्ति वाचार्थ लेने से पूरा वाक्यार्थ अनुपन्न हो तब तो इसे कह रहे हैं लक्षणा के कारण को कि आत्मकाम से आत्मबुत्सया एव वशीतचित विषयभ्य काम निवृत्ता कहते हैं जो आत्मकाम है यानी मुमुक्षु है तो उसे फिर मोक्ष के साधन को ही प्राप्त करने की इच्छा रहेगी जो मोक्ष का साधन नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी जैसे बृहदारण्य में मुमुक्षु के अंदर के उद्गार हैं कि किम प्रजया करो ऐसा अयम आत्मा अयन लोक तो प्रजा ये उपलक्षण है लोकत्रय प्राप्ति का साधन जो प्रजा कर्म और उपासना इनसे हम क्या करेंगे का मतलब ये हमारे लिए व्यर्थ है क्यों तो प्रजा से तो प्रजयाअन लोक हो जाइया ये लोक प्राप्त होगा कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होगी और विद्या से देवलोक प्राप्त होगा लेकिन हम इन तीन साधनों में से तीन साधनों के फलों में से किसी भी फल की आकांक्षा नहीं करते हैं जो इन तीन साधनों का फल नहीं है ऐसा जो आत्मरूप फल है यानी मोक्ष है, उसको चाहते हैं आत्मलोक चाहते हैं आत्मरूपी फल चाहते हैं और वह आत्मरूपी फल दिलाने का सामर्थ्य प्रजा कर्म और विद्या में नहीं है इसलिए इनसे हम क्या करेंगे ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आत्मकाम है यानी मुमुक्षु है उस मुमुक्षु के चित्त में तो जो मोक्ष का साधन होगा वही उसे सार्थक दिखेगा प्रयोजन वान लगेगा उसका प्रयोजन है मोक्ष और उसका जो साधन होगा वो है आत्मबोध आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान तो उसे सफल लगेगा और बाकी सब के सब निष्फल दिखेंगे तो जो दृष्टा दृष्ट इष्ट विषय है वो दृष्टा दृष्ट इष्ट विषय अनात्मा उसके लिए निष्फल है जैसे ने कहा कि स्वभावाम यद कहता तो ये सब तो आप अपने पास रखिए तवै वाह तव नृत्य गीत है और मैं तो मुमुक्ष हूँ और मोक्ष का साधन आत्मज्ञान ही है जिसका मैंने तृतीय वर के रूप में वर्ण किया है वही आप मुझे दीजिए तो मुमुक्षु का तो वास्तविक रूप से साधन होता है आत्मज्ञान उसके अंदर वही आत्मज्ञान की ही इच्छा रहती है जिज्ञासा ही रहती है इसलिए उसको उस उसका तो प्रयोजन आत्मज्ञान से है विषयों से नहीं इस दृष्टि से लिखते हैं कि आत्म कामस्य आत्मबुभुत्सयाव वशीकृत चित्त चित्तस्य तो आत्मबुभुत्सा कहते हैं आत्मजिज्ञासा को आत्मज्ञान की इच्छा को आत्मबुभुत्सा कहता है और इस आत्मजिज्ञासा से ही वशीकृत चित्त है का मतलब उसका चित्त अनात्मा जो आहिक पारलौकिक दृष्टा दृष्ट इष्ट विषय हैं उन विषयों से व्यावृत्त है, वशीकृत है। इसलिए कहते हैं वशीकृत चित्त से विषयभ्य काम निव निवृत्ता एवं तो विषयों से चित्त में कामना रहेगी ही नहीं विषयों से निवृत्त होगी कामना है। तो विषयभ्य कामा निवृत्ता एवं काम यानी इच्छाएँ तो विषयभ्य वशीकृत चित्तस्य विषयों से वशीकृत है चित्त जिसका विषयों के अभिमुख चित्त नहीं है जिसका उसके कामा निवृत्ता एवं बवंती उसके चित्त में काम उत्पन्न ही नहीं होंगे इसलिए आप शब्द का अर्थ निकलेगा पर्याप्त काम शब्द का अर्थ निकलेगा क्षीण दो राग ये यहाँ पर कहा कि पर्याप्त काम यानि जो क्षीण राग है यानि वैराग्यवान है विरक्त हैं तो आत्म कामत्व न क्षीण राग कैसे हुआ तो आत्म काम होने से यानि मुमुक्षु होने से विषय विशे, विषयक राग समाप्त हो गया या तो अविषय जो आत्मा है उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी तो फिर अनात्मा को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी ये आत्मा अनात्मा इन दोनों की इच्छाएं साथ साथ नहीं रह सकती अंधकार और प्रकाश के तरह इनका सह रूप विरोध होने से साथ साथ नहीं रहेगी और किसी में दिखती हैं तो माना जाता है कि ऊषा काल के समान या सायंकाल के समान पूर्ण प्रकाश भी उसके चित्त में नहीं है जैसे उषा काल और सायंकाल में थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधकार होता है तो दोनों साथ साथ से उस समय दिखते हैं वो न तो स्पष्ट पूर्ण विवेक है न तो पूर्ण अविवेक है ऐसी स्थिति में जो मंद मध्यम अधिकारी हैं कुछ मुमुक्षा भी होती हैं लेकिन वो तीव्र मुमुक्षा नहीं और ये हैं पर्याप्त काम यानि तीव्र मुमुक्षा जिसके चित्त में है नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्यवान है शमदमादि से संपन्न है ये कृतात्म शब्द से कहा गया इसीलिए मुमुक्षु हैं और मुमुक्षा होने से एक ही इच्छा उसके अंदर दूसरी उत्पन्न होगी मोक्ष के साधन आत्मबोध की ये दो ही इच्छाएं रहेगी एक साध्य की इच्छा और उस साध्य की इच्छा से जनित साधन की इच्छा साध्य है मोक्ष उसका साधन है आत्मबोध और इन दो इच्छाओं को छोड़कर के तीसरी इच्छा उसके चित्त में नहीं होगी और ये जो बाकी विषय हैं ये सब के सब विषय तो कैसे हैं वो मोक्ष के साधन नहीं हैं इसलिए मोक्ष के साधन न होने से तद विषय इच्छा उसके चित्त में होगी नहीं वो निवृत्त रहेगी इस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि आत्म कामत्वें न वह आत्मकाम होने से भाष्य में पर्याप्त काम है का अर्थ है विश्वों के प्रति क्षीण राग है उसे आत्मा को ही प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होने से विष्वों को प्राप्त करने की इच्छा उसके चित्त में नहीं रहेगी विषयों के प्रति वैराग्यवान होगा ये आत्म कामत्वना तृतीयांत है हेतु किसमें पर्याप्त काम में और पर्याप्त काम से लेना क्षीण राग तो क्षीण रागत्व में हेतु है आत्मकामत्व विषय विषयक राग समाप्त क्यों हुआ नष्ट क्यों हुआ आत्मकाम होने से वह आत्मचिंतन कर रहा है विषय चिंतन कर ही नहीं रहा है इसलिए विषय विषय राग उसके चित्त में नहीं रहेगा पर्याप्त शब्द पर्याप्त काम शब्द का ये सामासिक शब्द विग्रह करके बता रहे भाष्कर भगवान कि परि यानी समन्तः तो आप्ता कामा ययाप्त पर्याप्त से तो सब और परिकाथ कर दिया समन्तः तो आप्ता होता है विरुद्ध लक्षण से क्षीणा कामा यस्य तो आहिक पारलौकिक समस्त विषय विषयक इच्छाएं समाप्त तो हो गई हैं जिसकी ये विरुद्ध लक्षणा से आप्त तो शब्द का अर्थ क्षीण निकलेगा ना समाप्त निकलेगा तो आपता यानी क्षीणा कामा यश्य तो और परिकार्थ -द्रिष्ट विशे, तो -द्रिष्ट विशे, है समंतर समंतत से दृष्टा दृष्ट विषय विषयक तो दृष्टा दृष्ट विषय विषयक समस्त कामनाएं आपता यानी क्षीण हो गई है जिसकी नष्ट हो गई है जिसकी वह पर्याप्त काम है का मतलब वैराग्यवान है और कृतात्मा है तो कृतात्मन का अर्थ करते हैं इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं कृतात्मन पर